Vamos घर भाष्य में न्याय निर्णय टीका के मंगलाचरणों पर विचार कर रहे थे सात मंगलाचरण हो गए पहले परमात्मा ब्रह्म को नमस्कार रूप मंगलाचरण किया उसके बाद विष्णु भगवान और गिरिजापति परमेश्वर और उसके बाद व्यास भगवान और भाष्यकार तदानंद स्वगुरु को नमस्कार किया अब देवी सरस्वती को नमस्कार करना चाहते हैं तो प्रार्थना के साथ ये श्लोक है मथ चाथे चेत सरस्वति परास्य पाजम्थम अनुग्रह संसन्नमेगा सरस्वती देवी वाग्देवी है वाणी की पुष्टि के लिए सरस्वती को प्रणाम करना आवश्यक है और सरस्वती देवी वैदिक देवता है वेद में भी सरस्वती संबंधी सूक्त है तो यहाँ टीकागार नमस्कार करते हैं ये श्लोक वसंत तिलका नाम के छंद में है आठ और छह आठ पर यदि है आठ और छे विभाजन है। हैदस्मी नदस्मी हे माता ये संबोधन है माता सरस्वती को संबोधन करके बोल रहे हैं हे माता नदस्मीती मन आपको भवती शब्द स्त्रीलिंग में स्त्रियों के लिए संबोधन में प्रयोग होता है आदर पूर्वक जैसा आप ऐसा कहा जाता है हिंदी में हिंदी में आप शब्द स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान रूप से तो संस्कृत में भवान ऐसा पुरुष के लिए प्रयोग होता है और भगवती ऐसा स्त्री के लिए प्रयोग होता है तो भवती नतः अस्मी नम दादू में निष्ठा प्रत्यय करके नताह किया कि मैं भवदी को नमस्कार करता हूं करता हुआ हो गया तो ठीक बोलना है तो नमस्कार करता हुआ हो गया हूं तो नमस्कार किया हो गया और क्या तवाम च अथ अर्थ ये और नमस्कार करके मैं प्रार्थना करता हूँ अहम अर्थ क्या प्रार्थना करता हूं हे सरस्वती आगे संबोधन है हे सरस्वती चेत पर ये मेरा जो चित्त है चेत चेत चित्त के लिए कहा गया है ये जो मेरा चित्त है हे सरस्वती माता मेरा चित्त है ये परामचमर्थम परास् पर होता है बाहर का विषय परामचमर्थम बाहर का विषय जैसा परामुप्य में आया परामु मतलब बाहर तो बाहर का विषयों को परास्य छोड़ करके परास्य परास्तय का अर्थ होगा निवार्य बाहर का विषय को छोड़ना पड़ेगा क्यों छोड़ना है आगे बताएं परा के साथ आस्त ये लेबंद रूप है आस धातु का लेबंद रूप है तो परास पर बाहर का विषय को फेंक कर तो आस्त्य की होता है फेंकने का अर्थ होता है फेंक देना ऐसा छोड़ करके त्याग करके क्या करें चेत मन को क्या करना चाहिए शारीरके के अनुग्रह संप्रसन्न मेगाग्रमस्तु वजसा सह ये का ये शारीरक ये भाष्य का नाम है शारीरिक मीमांसा भाष्य ऐसा नाम है पहले कहा था तो शारीरके ऐसा शारीरक मीमांसा भाष्य में तो शारीरक का अर्थ होता है शरीर में वरीरकम ऐसा पहले बनेगा व्याकरण की दृष्टि से शरीर को ही शरीरकम कहा जाता है यहां क्या होता है कि स्वार्थ में कब प्रत्यय होता है वो कुत्सिध अर्थ में भी है कुछ कुत्सिदे ऐसा सूत्र से कम प्रत्यय होगा वो कम प्रत्यय को स्वार्थ में मानते हैं और व्याकरण स्वार्थ में कप प्रत्यय उसी को मानते हैं इसका अर्थ होता है जिसमें लगा हुआ है उसी का अर्थ ही करेगा को कोई विशेष अर्थ नहीं करेगा तो शरीर को ही शरीर कम कहा गया किस अर्थ में तात्पर्य लाना है तो कुत्सित अर्थ में कुछ निंदनीय यो, त्यागने योग्य स्वीकार्य नहीं ऐसा तो वो हो गया शरीरकम बनेगा शरीरकम बनने के बाद में शरीर में होने वाला उस अर्थ में तत्र तत्प्र ऐसा सूत्र आता है शरीर में होने वाला इस अर्थ में शारीरकम शब्द से शरीरकम शब्द से अण प्रत्यय करे अन्प्रते करने से आदि वृद्धि हो जाती है शारीरकम बनेगा। तो इसका अर्थ हो जाएगा शरीर में होने वाला तो शरीर में होने वाला किसको सूजित कर रहा है जीवात्मा को सूजित कर रहा है। जीवात्मा शरीर में होने वाला है जब भी जीव की अनुभूति होती है वो शरीर में ही होता जैसा मैं करके अनुभव होता है बाहर नहीं होता और ये जो मैं करके अनुभव है यही हमारा शरीर मन बुद्धि अहंकार सभी में लगा हुआ है इसलिए शरीर के साथ संबंध होने से इसको यहां कहा गया और जब ब्रह्म की अनुभूति आपको होगी अवरोक्ष रूप से वो भी यही होता है। अहम ब्रह्मास्मि ऐसा अनुभव होगा अहमे इदर्व ऐसा अनुभव होगा इसलिए भगवान भी कहते हैं कि मैं भी ब्रह्मणों ही प्रतिष्ठा हम अमृत च ऐसा कहा कि ब्रह्मा जो व्यापक ब्रह्म है उसका अनुभव कहां होगा बोला कि बाहर नहीं होगा प्रतिष्ठा अहम प्रत्यकात्म रूप से होगा वह हम भाष्यकार लिखते हैं अहम मन प्रत्यगात्मा गीता में भगवान अलग अलग रूप में प्रकट होते कई जगह अहम शब्द का प्रयोग मा प्रब्यन्ते हा मत कर्म मत परमा मतसंग ऐसा ऐसे सब जगह अहम का प्रयोग किया स्मशब्द अब कोई हमको कहे है? हम लोग किसी से बात करके समझ देखो तुम मेरा भजन करो मेरे को प्रणाम करो हा? मेरे में सब समर्पित करो ऐसा किसी को कहेंगे तो कैसा लगेगा तो सोचे वो सोचेगा कितने अहंकार है बोलता है अपना प्रणाम कर प्रणाम जो है ना स्वाभाविक रूप से होता है आप चाहें लोग हमारा प्रणाम करें तो आपको कोई प्रणाम नहीं करेगा आदर नियम से नहीं लाया जाता आदर कैसा करना है ये सिखाया जाता है जो बच्चे हैं तो आदर करने का जो आचार है वो सिखाया जाता है किंतु तो आदर मन के अंदर का भाव है आदर सम्मान किसी को हम आदर सम्मान करते हो अंदर से आता है तो वो स्वाभाविक रूप से आता उसको नियम से नहीं बनाया जा अब केवल ऐसे आदर भी नहीं जैसा शास्त्र के प्रति आदर शास्त्र के प्रति प्रेम श्रद्धा कैसे आता है वो तो स्वाभाविक रूप से आएगा क्या कि आप किसी को सिखाएंगे शास्त्र की श्रद्धा करनी चाहिए श्रद्धा करनी चाहिए होता नहीं है वो सोचता है क्यों करना चाहिए तो श्रद्धा स्वाभाविक रूप से होती है तो ऐसा यदि भगवान कहेंगे मत कर्मकृत मत परम ऐसा ऐसे मेरे लिए सब कुछ करो मेरे लिए सब समर्पित करो मेरे शरणागत होता है ऐसा मत शब्द का वहां जो आत्मा के रूप में प्रयोग किया वो भगवान आत्मभाव से वहां कह रहे हैं आत्मभाव से कह रहे हैं मैंने हम ब्रह्मास्मिक के तत्व में स्थित होकर के ब्रह्म भाव से वहां अस्मत् शब्द का, अस्मत का प्रयोग करता है और कई जगह दूसरे ढंग से भी प्रयोग करता है सामान्य अर्थ में प्रयोग करता है जैसा तो मत सखा बोलते हैं हाँ। कि भक्तों सीमें प्रियमिति तो तुम मेरा भक्त है वहां बोलते समय भगवान साकार रूप में बोलते और मेरे सखा ऐसा बोलते समय वो भगवान कृष्ण के सखा रूप से बोल रहे ऐसा अनेक रूप में तो इसलिए कहाँ किस रूप में पकड़ना है वो गीता में बहुत ध्यान से करना पड़ेगा नहीं तो आपसे इधर उधर हो जाएंगे कई जगह सीधा सामान्य अर्थ में कई जगह विराट रूप के अर्थ में ऐसा दशमा अध्याय एकादश अध्याय में अस्मद शब्द का अर्थ पूरा विराट रूप में किया हाँ विभूति मेरे विभूतियों को देखो कर रहा तो विराट रूप में उसको भृण निगम रूप में विराट रूप में प्रकट किया तो ऐसा अलग अलग तात्पर्य से है तो अर्थ यह है कि जब भी आत्मा का अनुभव होता है शरीर में ही होता है वो अज्ञानी को भी शरीर में ही होता है और बाद में जब ज्ञान होने के बाद भी हम ब्रह्मास्म रूप से अस्मद को ही पकड़ के होता है किंतु अंदर यह है कि ज्ञान अज्ञान अवस्था में परिच्छि रूप से शरीर परिचिन आत्मा का ज्ञान होता है और ज्ञान अवस्था में वो आत्मा का मूल रूप जो व्यापक रूप है उसका ज्ञान होता है तो दोनों में अस्पताब एक ही रहता है तो इसीलिए ये शारीरिक शास्त्र है यहां और किसी के बारे में चर्चा नहीं है केवल हमारे बारे में ही चर्चा स्वर्गर्गा आदि किसी तत्व के बारे में हाँ विचार नहीं सामान्य रूप से शास्त्रार्थी की दृष्टि से जो आएगा आएगा किंतु इधर का तात्पर्य विषय शारीरिक आत्मा मानी जीवात्मा इसीलिए शारीरके करने का अर्थ ब्रह्मसूत्र भाष्य ऐसा हो गया महद अनुग्रह संप्रसन्नम महद अनुग्रह के साथ सरस्वती माता के अनुग्रह हो तो विद्या में प्रवृत्ति हो नहीं तो नहीं होती है इसीलिए महद आपकी बहुत अनुग्रह चाहिए आशीर्वाद चाहिए क्योंकि लोग में प्रवृत्ति करने के लिए अनेक विषय फैला हुआ है सामान्य लोग तो लौकिक व्यवहार करते ही है किंतु कोई साधक बनने के बाद भी कुछ न कुछ उनका व्यवहार तो होता कुछ तो व्यवहार ढूंढ लेते हैं तो ऐसे व्यवहार में प्रवृति तो खूब होती रहती है फुर्सत नहीं ऐसा ऐसी प्रवृत्ति होती है तो इसलिए महद चाहिए विद्या प्राप्त करने के लिए बहुत समय चाहिए क्षमा चाहिए लगाव चाहिए श्रद्धा चाहिए तो उसके लिए अनुग्रह के बिना नहीं होगा इसलिए तरस्वी देवी से प्रार्थना करते हैं महद अनुग्रह उसी से संप्रसन्न भी हो संप्रसन्न कब होता है जो चीज हम प्राप्त कर रहे हैं जो जीवन हम बिता रहे हैं उसमें हमारी तृप्ति हो सेटिस्फेक्शन हो तब मन संप्रसन्न होता है संप्रसन्न कोई चीज प्राप्त करने से नहीं होता है कोई वस्तु प्राप्त करने से नहीं होता है वो संप्रसन्न थोड़ी के लिए दिखाई पड़ता है किंतु असली संप्रसन्नता तब होती है जब हम अपने जीवन को सार्थक बनाते हमें ऐसा प्रदीक्षण लगता रहता है कि हमारा जीवन सार्थक हो रहा है अब जब तक ये विचार नहीं बैठ जाता तब तक, तक तड़प लगी रहती है। लोग देखा ना पूरा व्यवहार में कैसे तड़पते सब कुछ है उनके पास फिर भी वो तड़प होता है। वो चाहिए ये चाहिए ऐसा हो गया ऐसा हो गया तृप्ति कभी भी नहीं और तृप्ति नहीं है तो संतोष नहीं संस्कृत में संतोष का अर्थ तृप्ति ही होती है संतोष में तृप्ति संतोष हो गया ना सेटिस्फाइड हो गया कृतज्ञ हो गया कृतार्थ हो गया तो ये संप्रसन्न तब होगा कि जब आपको लगेगा कि मेरे जीवन के लिए कुछ प्राप्त हो रहा है और जो मैं प्राप्त कर रहा हूं वो मेरा काम आने वाला है ये उपयुक्त है ऐसे भाव हो ऐसे भाव होने से विद्या में प्रवृत्ति होती है साधन में प्रवृत्ति होती है इसलिए कह कहें महद अनुग्रह सम्प्रसन्नम संप्रसन्न होना चाहिए बुद्धि और एकाग्र एकाग्रम चेत एकाग्रम अस्तु चेत एकाग्र हो जाए एक विषय में लग जाए ऐसा हो जाए अस्तु क्रिया का प्रयोग किया कैसे बोल रहे चेतस के साथ और को भी जोड़ा है वजसा सह सम्य वाणी के साथ वांग में मनसी प्रतिष्ठिता मनो में वाजि प्रतिष्ठित ये दोनों साथ साथ में चलनी चाहिए तभी जाके विद्या प्राप्त होती है तो वजसा साम्यक अर्थ है सम्यक अर्थ को जानने के उद्देश्य से ये मेरे जो चेत है बाह्य विषयों को परित्याग करके शारीरक ये जो मिमा, शारीरिक मीमांसा भाष्य इसमें एकाग्र हो जाए इसका सम्यक अर्थ को ग्रहण करे तभी तो टीका लिख पाएंगे इसलिए ऐसा वसंत तिलका छंद में सरस्वती मादा को नमस्कार किया क्योंकि वसंत तिलका छंद सरस्वती देवी से जुड़ा हुआ है ऐसा करते वसंत तिलका ये रागों में वसंत राग और छंद में वसंत तिलका इसलिए उसी छंद में उन्होंने प्रणाम किया अब अंत में अनुष्ठुप छंद में जो कर्तव्य है उसकी प्रतिज्ञा करते कि क्या करने जा रहे हैं श्रद्धा भक्ति पुरोधाया श्रद्धा भक्ति विधाया गम भावना गम भावना, भावना श्रीमच्छारी के भाष्ये श्रद्धा भक्ति पुरोधाया श्रद्धा और भक्ति को आगे रखकर विधाय आगम भावना आगम भावना को शास्त्र के अर्थ को ध्यान में रखते हुए विधाय विपूर्वो धा करोत्यर्थ विपूर्वक धा करो धादादु करने के अर्थ में होता है तो आगम भावना विधायक आगमन शास्त्र शास्त्र की भावना को आगे रखते हुए उसको ध्यान में रखते हुए मैंने शास्त्र के अनुसार ही करेंगे ये कहना चाहते हैं श्रीमत्र के भाष्य ये श्रीमत्रक जो भाष्य है इस भाष्य में करीष्ये न्याय निर्णय न्याय निर्णय कर संकल्प किया न्याय निर्णय करूंगा न्याय का अर्थ पहले बताया था कि जो विवक्षित अर्थ है उसको समझाने के लिए जिन युक्तियों की आवश्यकता है उन युक्तियों के द्वार, उस, द्वारा उसको सिद्ध करेंगे इसी को न्याय कहा गया है अब जहां आवश्यक पड़ेगी वहां पंचावय वाक्य प्रयोग करेंगे जहां आवश्यक पड़ेगा वहां व्याकरण प्रयोग करेंगे जहां आवश्यक है अन्य दर्शनों की बात छेड़ेंगे तो जैसा जैसा आवश्यक पड़े आपको समझाने के लिए जो चाहिए उसको लगाएंगे ऐसा न्याय निर्णय को मैं करूंगा ऐसे यहां प्रतिज्ञा करते हैं अब भाष्य उसको कहते हैं भाष्य का लक्षण आप लोग जानते हैं यत्र सूत्राथो वर्ण्यते यूत्रुसारिस्वदाच वर्ण्य भाष्य भाष्य विदो वितु भाष्य उसका नाम है एक विशेष व्याख्या का नाम कोई भी ग्रंथ की एक विशेष व्याख्या उसमें इतना लक्षण मिलना चाहिए क्या क्या मिलना चाहिए सूत्रार्थो वर्ण्य जिस व्याख्या में सूत्र का अर्थ स्पष्ट रूप से वर्णित होता अभी यहां तो सूत्र है अन्यत्र कहीं मंद्र वाक्य मिलेगा तो मंद्र है तो मंद्र का अर्थ सूत्र है तो सूत्र का अर्थ सम्यक प्रकार से वर्णित होता हो सूत्रार्थो वर्ण्य ही वाक्य ही सूत्रानुसार भी ऐसे वाक्य प्रयोग करेंगे सूत्र के अनुसार ही चलने वाला वाक्य हो मैंने सूत्र के शब्दों को लेकर के ही वाक्य प्रयोग करेंगे स्वतंत्र वाक्य प्रयोग नहीं करेंगे तो पदों को लेंगे उस पद का तात्पर्य बताकर के उसी को प्रयोग करें जैसा आप गीता भाष्य में देखिए शंकराचार्य जी गीता में जो शब्द है उसी को ही प्रयोग करते हुए आगे आपसे बताते हैं और किस क्रम से गीता में आया उसी क्रम से ही प्रयोग किया ऐसा भाष्य का लक्षण होता है और स्वपदा निचियंत कहीं कहीं ऐसा शब्द प्रयोग करने के बाद भाष्यकार को समझ में आया कि ये शब्द सरण नहीं है श्रोता इसको सम्यक प्रकार से ग्रहण नहीं कर पाएंगे ऐसा यदि समझ में आया तो उसका पर्याय वाचक प्रयोग करके उसकी भी व्याख्या स्वपदा निचवर्ण्यं अपने पदों का भी विस्तार होता है उसका भी पर्याय प्रयोग करते हैं जैसे कोई वक्ता प्रबंधन देता है वो भी ऐसा करता है कोई पद प्रयोग किया उनको समझ में आया श्रद्धा को ये ठीक समझ में नहीं आया तो फिर उस पद का भी अर्थ स्वयं बता देते तो अच्छा वक्ता लोग ऐसे करते इस प्रकार से स्वपदानीच वर्ण्यन दे भाष्यम भाष्यविदोतु ऐसा भाष्य को जानने वाले भाष्य का लक्षण जानने वाले पंडित लोग कहा करते हैं कि ये लक्षण उनका रहता है तीन लक्षण है कि सूत्रार्थ का वर्णन हो और सूत्र के अनुसार पदों को व्याख्या करें और स्वपद को भी व्याख्या करें आवश्यक पड़ने तो ऐसा भाष्य है अब यहां शारीरिक भाष्य आरंभ होने का है पहले जिज्ञासा अधिकरण आएगा जिज्ञासा अधिकरण के पहले भाष्यकार उपोदघात देंगे उपोदघात उपोदघात भाष्य का भी नाम रखा है अध्यास ये आप लोग सुने हैं अध्यास अध्यासभाष्य अध्यास के बारे में कहेंगे जैसा गीता शास्त्र में प्रथमा अध्याय गीता शास्त्र क्यों कहना चाहिए उसकी भूमिका कि अर्जुन को शोक मोह हुआ था और उसके निवृत्ति के लिए गीता शास्त्र प्रवृत्त तो हुआ था ऐसे ही यहां भी कि ये इतना बड़ा ब्रह्मसूत्र भाष्य क्यों रचना चाहिए किससे मुक्ति पाने के लिए ब्रह्मसूत्र भाष्य की आवश्यकता है ऐसा होने पर उसका उपोध्यास देते हैं कि इन इन कारणों से हमें ब्रह्मसूत्र का अध्ययन करना चाहिए मैंने पहले कहा कि ब्रह्मसूत्र के अध्ययन के बिना वेदांत अध्ययन किया है ऐसा नहीं लगे ब्रह्मसूत्र का अध्ययन करने के बाद ही आप कह सकते हैं आपने वेदांत का अध्ययन किया है क्यों क्योंकि वेदांत में जितने प्रश्न आए हैं जितने संशय आए हैं सबका उत्तर ब्रह्मसूत्र भाष्य में ही मिलता है ये सर्वोच्च न्यायालय ऐसा करते हमारे स्वाम लोग ऐसा करते थे ये है वेदांत का सर्वोच्च न्यायालय यहाँ जो निर्णय लिया यही आपका वेदांत का निर्णय है तो इसीलिए तो पढ़ना चाहिए किंतु हमारी तिधि क्या है ये अध्यास भाष्य बताता है जो हम अपने को समझ बैठे हैं ये गलत है ये पहले सिद्ध करते हैं वो समझ को बदलना है उसके लिए हमें आगे भाष्य पढ़ना चाहिए ये तो अध्यास भाषा आएगा तो अध्यास अध्यासभाष्य में प्रवेश करने के पहले कि हम ब्रह्म सूत्र का जो चार अध्याय है चार अध्याय का सामान्य लक्षण उसका नाम दिया चार अध्याय को अलग अलग नाम दिया है पहला अध्याय का नाम है समन्वय अध्याय ये वेदांत के सारे प्रतिपाद्य विषय का समन्वय करेंगे ब्रह्म ही प्रतिपाद्य विषय है उसका समन्वय करेंगे सारे उपनिषद वाक्यों के द्वारा ये सिद्ध करके दिखाएंगे उपनिषद वाक्य माने वेदांत शास्त्र ब्रह्म को ही प्रतिपादित करता है और किसी को नहीं ये समन्वय अध्याय होगा उसके बाद अविरोध अध्याय दूसरा जब ब्रह्म में ही वेदांत का तात्पर्य ऐसा दिखाया तो उसमें विरोधी बहुत खड़े हैं अनेक दार्शनिक है वो कहते हैं अलग अलग कारण को मानते और जगत के सृष्टि अन्य अन्य कारण से मानते हैं वेदांत कहता है ब्रह्म से ही जगत की सृष्टि है ब्रह्म में ही स्थिति है ब्रह्म में ही लय है ये दो वापी भूतानी जायंत इत्यादि अब उसमें विरोध आता है तर्क देता है तब उन तर्कों को खंडन करेंगे वो तर्क का आभा है युक्ति आभास है और जो प्रमाण वे उपस्थित करेंगे वो प्रमाण आभास है ऐसा सिद्ध करेंगे ये अवरोध अध्याय में होगा अन्य दर्शनों का बहुत विचार होगा तो इसलिए यहाँ दर्शन शास्त्र का भी अच्छा ज्ञान हो जाएगा और पहले तो दर्शन शास्त्र का ज्ञान तो चाहिए हमें वो करने के बाद यहाँ स्पष्ट हो जाता है जो कुछ हम किए हैं उससे सब काम लिया जाएगा उसके बाद तीसरा अध्याय है साधना अध्याय वहां साधनों के बारे में विचार हूं कि क्या क्या साधन चाहिए ब्रह्मों को सिद्ध करने के लिए उपनिषदों में जितने साधन आए हैं सब साधनों पर विचार करेंगे उपासना कर्म ज्ञान आदि आदि साधन और उसके बाद अंत में फलाध्याय फल कैसे प्राप्त तो होगा फल का स्वरूप क्या है और उसमें क्रम मुक्ति है और मुक्ति है और तत्त कर्म का भी फल है ये सारे विचार करेंगे अनेक उपासनाएं आई है उन उपासनाओं का अलग अलग फल है तो कर्मकांड के साथ इसका क्या संबंध है और कर्मकांड से अलग कैसा है ये सब विचार विस्तार से होगा ये तो चार अध्याय का हो गया और एक एक अध्याय में चार चार पाद है बताया बाकी पादों का बाद में देखेंगे किंतु प्रथम पाद अध्याय में चार पाद है। उसमें अभी प्रवेश करने जा रहे हैं तो समन्वय स्पष्ट लिंगम अस्पष्ट उपास्यता जेयकम च चिंत्यम पादेश अनुक्रम ऐसा चार पाद में चार विषय का प्रतिपादन हो समन्वय अध्याय में पहला पाद में स्पष्ट लिंग यानी ब्रह्म को प्रतिपादन करने वाले वाक्य उद्धत किए जाएंगे उसमें स्पष्ट ब्रह्म का प्रतिपादन मिलेगा ऐसे वाक्य यदो वायमानी भूदानी जायंद इत्यादि वाक्य से शुरू होगा और ईशावास्य आदि आदि बहुत सारे सदैव सौमेद अग्रास्य ऐसे वाक्यों का प्रयोग करके ब्रह्म में तात्पर्य दिखाए स्पष्ट प्रतिपादित वाक्य और दूसरे में अस्पष्ट दूसरा पाद में अस्पष्ट ब्रह्म प्रतिपादक को बोलेगी जो सीधा सीधा नहीं लगता है कि ब्रह्म प्रतिपादक वाक्य है जैसा आकाश शब्द अव्याकृत शब्द है अव्यक्त शब्द है ये सब आएंगे ये ब्रह्म प्रतिपादक है या नहीं कहीं प्राण शब्द आया तो ये शब्द ब्रह्म प्रतिपादक नहीं दिखता आकाश शब्द अन्य दिखता है किन्दु आकाशो वै नामूपयो निर्वहिता हे अतंतरा तद ब्रह्म ऐसा सब आया तो उधर आकाश आदि शब्द का निर्णय करेंगे वो ब्रह्म ही है कहेंगे आकाश तल्लिंगार इत्यादि सूत्र आए तो यहां भी आया प्रतिवाद में अच्छा उसके बाद वो उपासना के बारे में आगे विचार करेंगे तीसरे पात्र जो ज्ञे ब्रह्म है और ध्येय ब्रह्म है चिंत्य ब्रह्म है इन दोनों के बारे में विचार करेंगे तृतीय और चतुर्थ पाद ऐसा चार पाद का विषय होगा तो समन्वया अध्याय लगभग पूरा उपनिषद वाक्यों पर विचार से चलता है इसमें कहीं-कहीं प्रतिवादी के रूप में अन्य दार्शनिक भी आते हैं मुख्य रूप से सांझे आता है और बाद में वैशेषिक नयाय भी है और मीमांसा भी है ये आयोग प्रतिवादी के रूप में आए इन पादों का और विभाजन किया है अधिकरणों के रूप में कि हमने कहा था अधिकरण तो जैसा पहला अधिकरण का नाम है जिज्ञासा अधिकरण और हमारे संप्रदाय में ब्रह्म सूत्र को सुजित करने के लिए उद्धत करने के लिए अधिकरणों का नाम ही लिया जाता है जैसा जितना सा भाष्य में बताया तो जितना सा अधिकरण का विषय समन्वय अधिकरण का विषय आकाश आकाशोत्तलिंग आकाश अधिकरण का विषय ऐसा एक एक अधिकरण का नाम लेके उस विषय को प्रतिपादन करते जैसा अध्यास भाष्य ये अमर माने संप्रदाय में ऐसा बोलने के लिए ऐसा विचार होता है वो शब्द लेके विचार करते तो यह अधिकरणों का बहुत महत्व है एक एक अधिकरण एक एक विषय को लेके चर्चा करता है तो ऐसा अधिकरण में चर्चा लेने के लिए पांच अवयव माना गया पांच अवयव का विभाजन होगा एक एक अधिकरण जैसे विषय विषयच पूर्व पक्षथोत्तरम निर्णयचेदि पंचांगम शास्त्रे अधिकरण ये पांच अधिकरण है विषय विषय पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष निर्णय विभाजन करके बताएं इसलिए स्पष्ट हो जाएगा आपको कि ये क्या विषय को लेके चर्चा कर रहे हैं क्या उसका प्रतिवाद है यानी क्या संशय है क्या प्रतिवाद है और प्रतिवादी ने क्या क्या युक्तियां दी वो पहले अपने पक्ष को बहुत जोर से साबित करेगा तो सुनते सुनते आपको यह लगेगा कि यह बिल्कुल सही बोल रहा पूर्व पक्ष जैसा कोर्ट में वादी और प्रतिवादी में होता है ना ऐसा ही दिखाई पड़ेगा वो बिल्कुल सही बोल रहा है ऐसा दिखाई पड़ेगा और बाद में सिद्धांत उसको खंडित करेंगे उसका दोष बताएंगे और फिर सही उत्तर देंगे तो निर्णय होगा सिद्धांत होगा ऐसा पांच अवयव रहेगा तो पहले विषय है एक एक अधिकरण का एक एक विषय जैसा जिज्ञासा अधिकरण में जिज्ञासा विषय है शास्त्र योनित्व अधिकरण में शास्त्र योनित्व विषय है ऐसा फिर उस विषय पर संशय कि क्यों ये अधिकरण आरंभ किया अधिकरण आरंभ करने का कोई कारण होगा तो विषय मान संशय संशय और जब संशय उपस्थित करेंगे सुनने वाला बैठा है वो एक पक्ष रखे पूर्व पक्ष रखे वो संशय पर एक अभिप्राय रखेगा पूर्व पक्ष पूर्व पक्ष इसलिए रखा जाता है कि आपको वो विषय सम्यक प्रकार से ज्ञाद हो जाए अभी एक तरह से बोलता रहा तो जो बोल रहा है उस पर आपको संशय होगा तो संशय मन में रहेगा तो जो बोला है वो सम्यक प्रकार से ज्ञाद नहीं होता क्योंकि संशयित ज्ञान दृढ़ नहीं हो पाता हमारे अभी तक का जो ब्रह्म ज्ञान जो भी है ना संशयित ब्रह्म ज्ञान है इसलिए दृढ़ नहीं है जब किसी कोई झगड़ा करने के लिए आता है कुछ तो बोलने के लिए आता है कुछ भी इधर उधर हो जाता है तो आपका ब्रह्म ज्ञान भाग जाता है क्योंकि संशयित है अभी पूरा पक्का नहीं हुआ सुना है अच्छा है ऐसा माना है मान के चल रहा है पूरा पूरा उस पर विश्वास नहीं कैसा विश्वास नहीं पूछने पर जैसा हमारे अहंकार पर हमको विश्वास है अपना हमजार पर सबको विश्वास रहता मैं बहुत बड़ा मेरा जैसा कोई नहीं है ये विश्वास बड़ा रहता और जो कुछ हमने पहले सीखा है ये सब सही है इस पर विश्वास है वो पक्का हुआ है ना पक्के दिमाग के बोलते है ना पक गया मतलब अभी उसमें कोई बदलाव नहीं जा सकता जैसा वृद्धावस्था होने पर कोई नई चीज को ग्रहण नहीं करता वो सुनता है इधर इस के जल जाएगा और काम करेगा जो पुराना बैठा हुआ है वो गलत होगा सही होगा जो बैठा हुआ उसी पर ही काम करेगा किसी हालत में उनको बदलने दे बदलने जाएंगे तो उनका पूरा खोपड़ी खराब हो जाएगा गुस्सा हो जाएगा सब कुछ हो जाए क्योंकि तो वो सोचता है कि हम अब ये मार दे रहा है मुझे जैसा कोई आदमी को मारने जाता है ना वैसे लगता है उनको पूर्व अभिप्रायों को यदि बदलने जाएंगे उसको लगता है आप उसको चोट पहुंचाए बिल्कुल वार कर रहे हैं ऐसा लगता है अब वो पक गया है तैयार हो गया अब उस पर हमको खूब विश्वास है हाँ, इसको इधर उधर हिला नहीं सकता अब भगवान बोले शंकराचार्य जी बोले गुरु बोले कोई भी बोले अब थोड़ा बहुत तो स्वीकार कर लेते हैं मान करके चलना है क्योंकि हम उस जीवन में आया नहीं मानने से हमको आश्रम से बाहर करने कर लेंगे इसलिए थोड़ा मानकर चल देते हैं लेकिन विश्वास नहीं होता कारण क्या है हाँ, वो ज्ञान संशयित है केवल श्रद्धा के मारे वो स्वीकार किया है किंतु तो असंशयित नहीं है आदृढ़ रहता है आदृढ़ रहने पर तत्काल काम नहीं आता जब काम आना चाहिए उस समय काम नहीं आता क्रोध के समय में क्षमा काम आना चाहिए सहन शक्ति दीक्षा काम आनी चाहिए किंतु तो क्रोध के समय में नहीं आता है क्रोध शांत होने के बाद आज चो ठीक है हो गया हो गया करके तब क्षमा करते हैं। अब उसका क्या मतलब हो जब काम आना चाहिए था तब काम अब शरीराभिमान शरीर अभिमान नहीं होना चाहिए यह आपको सिखाया है किंतु वो कब काम चाहिए कोई हमारे शरीर को लेके बोलता है या कोई कोई ढांटता है कुछ बोलता है तो उस समय कहना है जो कोई बात नहीं शरीर को कह रहा है क्या है मन निंदया यदि जन परितोष में यदि नंद प्रयत्न सुलभ हो या अनुग्रह में ऐसा समय पे काम आना चाहिए तो ये सब नहीं आ रहा कहने का ताप तब क्या है उसका कारण ढूंढने पर पता चलता है कि हमने जो कुछ स्वीकार किया है आधा अधूरा स्वीकार किया है असंशय ज्ञान नहीं है संशयित ज्ञान है ऐसा ही हमने उपनिषद का देशों उपनिषद का पूरा अध्ययन किया अब उसमें कई जगह हमको संशय है कि ये क्यों ऐसा हुआ तो उस पर निर्णय लेना है तो विषय पर संशय रखेगा ठीक है अब संशय पर पूर्व उसका एक विरुद्ध पक्ष प्रकट करेंगे विरुद्ध पक्ष खाली ऐसा बोलेगा ना जैसा हम लोग तर्क के लिए कुछ भी बोलते हैं ऐसा नहीं वो बिल्कुल प्रमाण के साथ बोलेंगे वो क्यों होना चाहिए उसके लिए वाक्य उदृत करेंगे युक्तियां देंगे न्याय उपस्थित करेंगे बिल्कुल प्रामाणिक सिद्ध करेंगे कि हम जो बोल रहे हैं वही सही प्रमाण के बिना कहने पर हम नहीं मानते हैं ना इसलिए पूर्व पक्ष कहेगा अब पूर्व पक्ष के बाद फिर सिद्धांत आए उत्तर पक्ष आय उत्तर पक्ष के बीच में कभी कभी एक देशी का भी पक्ष दिया जाता है तीसरा एक पक्ष आए और सुन के बैठा है थोड़ा बहुत जानता है वो भी अपना कुछ अभिप्राय प्रकट करता है एक देशी एक देशी बोलते तो थोड़ा जानता है पूरा नहीं जानता पूर्व पक्ष क्या है उसका विपरीत पक्ष को समय प्रकार से जानता है उत्तर पक्ष को नहीं जानता है विपरीत पक्ष जानता है एकदेशी क्या है थोड़ा पूर्व पक्ष जानता है थोड़ा उत्तर पक्ष जानता है वो पूरा ज्ञान उसका सही नहीं वो दोनों के बीच में तालमेल बिठाना चाहता है ऐसा भी कहीं कहीं आएंगे फिर उसके बाद में निर्णय देखे सिद्धांत इन इन कारणों से पूर्व पक्ष गलत है और इन इन प्रमाणों के कारण ये हमारा पक्ष ही सही है ऐसा सिद्ध करेंगे जिससे कि आपको तृप्ति हो जाएगी कि ज्ञान बिल्कुल सही है तो जब संशय निकल जाता है विपरीत ज्ञान निकल जाता है तब हमारा ज्ञान दृढ़ होता है दृढ़ होने के बाद भी काम पूरा नहीं हुआ दृढ़ तो, होने के बाद क्या होता है आप स्वयं जान सकते हैं दूसरे को सिखा सकते हैं प्रवचन कर सकते हैं किताब लिख सकते हैं सब कुछ कर सकते हैं। किंतु तो अनुभूति में आएंगे ये नहीं है तो दृढ़ होने के बाद उसकी फिर आदति करनी पड़ेगी फिर मनन करना पड़ेगा निधिध्यासन करना पड़ेगा उसके अनुसार जीवन चलाना पड़ेगा तब जाके वो अनुभूति में बैठे तो दृढ़ हो गया इतने मात्र से भी साक्षात्कार हो जाएंगे ऐसा नहीं दृढ़ होने के बाद वो हमारे मन में बैठ जाए वो जाएगा नहीं फिर अनुभूति में होने के बाद बिल्कुल काम आएगा दृढ़ होने के बाद भी ज्ञान जो है काम आता है पहले तो संशयित ज्ञान बिल्कुल काम नहीं आता किंतु तो दृढ़ हुआ जो ज्ञान है काम आता है क्रोध आने पर थोड़ा आएगा आपको लेके अरे क्या क्रोध करना है नहीं करना क्या करना है ऐसा करके थोड़ा आएगा तो आप छोड़ देगी क्रोध करना छोड़ देंगे राग करना छोड़ देंगे मोह करना छोड़ देंगे तो जीवन में थोड़ा संयम दिखेगा आ, वो ऐसे जीवन आएगा वो तो साधक अवस्था में ऐसा काम आता है बाद में विचार मनन निर्ध्यासन करके अनुभव में लाए इसके लिए ये पूर्णतया एक एक विषय आपको उपयोग में आएगा ये कहना अधिकरणों का तात्पर्य है तो अधिकरण के रूप में ही पूरा ब्रह्मसूत्र है जैसा हम पूर्व के जैमिनी दर्शन पिछले बार देखे थे तो उसमें अधिकरण का विभाजन करके अध्ययन किए थे तो ऐसा ही यहां होगा अब टीका देखिए टीका में अवधरण दे रहे अभी तक मंगलाचरण किया था अब आप स्वयं अपना स्वयंपनावतरण दे रहे हैं। दूसरे पृष्ठ में यहाँ श्लोक विधि इन निध्ययन उपासीदो भी आपात प्रतिपन्नम शास्त्रंभपैकम अबंध जात न्यायो निर्णेत भगवान्दरायण सूत्रित अथातो तो ब्रह्म जिज्ञासा भगवान बादरायण ऋषि ने ऐसा सूत्र बनाया अथातो तो ब्रह्म जिज्ञासा क्यों बनाया इसके लिए कह रहे हैं कि नित्य अध्ययन विधि उपादापित नित्य अध्ययन विधि है स्वाध्याय अध्येतव्य इसको नित्य अध्ययन विधि कहते हैं ये कर्मकांड में ज्ञानकांड में सब समान है स्वाध्याय का अध्ययन करना चाहिए स्वाध्याय मैने वेद की स्वशाखा उसके अध्ययन करना चाहिए ये नित्य अध्ययन विधि के द्वारा उपादापित संपादित किया गया उससे सूचित किया गया निर्देश निर्दिष्ट किया गया वेदांत वजो भी आपात प्रतिपन्ना ऐसा वेदांत वाणियों के द्वारा क्योंकि जब आप स्वाध्याय का अध्ययन करेंगे उससे क्या हो जाएगा उपादा भी तो हो जाएगा वेदांत वाक्य भी उसी के द्वारा ही अध्ययन किया हुआ हो जाएगा तो जो लोग शुक्ल युर्वेद आदि पढ़ते वो सारे उपनिषदों का भी अध्ययन करते कृष्ण यजुर्वेद में जैसे तैतरी उपनिषद आदि का सबका अध्ययन होता है तो वो सब आपादित व जो भी आपादित आपात सामान्य रूप से ऊपर ऊपर से शब्दों का ज्ञान हो गया ऐसा होता है प्रतिपन्नम शास्त्र आरंभ औपयिकम उसके द्वारा आपाद दृष्टि से प्राप्त किया हुआ शास्त्र आरंभ के उपयोगिता औपयिकम उपयोगिता उपयोग शास्त्र आरंभ करने का क्या उपयोग है यह समझ में आ गया क्योंकि हमने स्वाध्याय किया हुआ वेदांत वाक्यों का तो वेदांत वाक्यों का श्रवण मनन करना चाहिए हमें आपात का मालूम है ऐसा होने पर भी अनुबंध जातम न्याय तो निर्णय तुम भगवान बादरायणा सूत्र उसके ऐसा होने पर भी अनुबंध जात अनुबंध समूह अनुबंध माने जोड़ना बंध करना जोड़ना तो ये अनुबंध क्या है चार होते है। संबंध अधिकारी विषय और प्रयोजन इसको अनुबंध चतुष्टय कहा जाता है अधिकारी च संबंधोधिकारी विषयच प्रयोजनम ग्रंथादौते नक्तव्य तस्त्र प्रशस्यते ऐसा कहा गया कि चार होते हैं अनुबंध चतुष्टय यह अनुबंध चतुष्टय को जान करके ही कोई शास्त्र में कोई प्रवृत्त होता है कि ये शास्त्र मेरे लिए उपयोगी है ये मालूम होना चाहिए ना तो उसके लिए अनुबंध चतुष्टय जानना अनुबंध चतुष्टय को सूचित किया कहते हैं तो अनुबंध जादम न्याय दो युक्ति से निर्णय करने के लिए भगवान बादरायण सूत्रितवान उस, उसी उद्देश्य से उन्होंने सूत्र रचना की क्या सूत्र है जिज्ञासा सूत्र अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा ये सूत्र इसमें कैसे अनुबंध ने दुष्ट तो बताया आगे टीका स्वयं कह रहे हैं तत्र बंध से अध्यास ये जो प्रमात्व है प्रमातत्व मन हम अपने को ज्ञाता कर्ता भोक्ता वक्ता प्रयोक्ता ये सब तो समझते हैं ये है हमें प्रदीक्षण ज्ञान होता रहता है बाहर का विषयों का ज्ञान होता रहता हम प्रमाता ऐसा आदि बंधन अध्यास के द्वारा हुआ है यानी आपको जो जो ज्ञान हो रहा है वो सब अध्यास के कारण ही हो रहा है ऐसा सिद्ध करेंगे अध्यास सिद्ध करें और धर्म मीमांसा या ब्रह्म मीमांसाया व्यदार्थत्व अभाव तो क्या क्या प्रथम सूत्र में सूचित किया ये बताएं कि धर्म के द्वारा ब्रह्म नहीं हुई है इसका मतलब धर्म के द्वारा ही ब्रह्म भी गदार्थ हो गया तो फिर अलग से ब्रह्म सूत्र लिखने की आवश्यकता नहीं है तो यह शास्त्रारंभ है खाली बोझ बढ़ाने के की पढ़ना पड़ेगा शास्त्र आरंभ किया है पढ़ना पड़ेगा जबकि वो पहले हो गया है तो फिर शास्त्र आरंभ नहीं करना चाहिए क्योंकि किया हुआ कार्य को फिर नहीं किया जाता पिष्टपेक्षण नहीं होता पीस गया पीसा हुआ है आटा फिर उसको पीसना क्या होता है तो तब नहीं करना चाहिए तो शास्त्र ये ब्रह्मसूत्र शास्त्र आरम्भ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो इसमें विरोधी पक्ष पूर्व बोलता है कि नहीं करना चाहिए क्यों क्योंकि जब स्वाध्याय अध्यय व्या इस सामान्य विधि से ही पूरा वेद का शास्त्र का अध्ययन हमने कर लिया तो वेदांत वाक्यों का भी अध्ययन हो गया अब उसमें क्या है वह अलग से कुछ है? बताने के कुछ नहीं रह गया इस अभिप्राय से पूर्वक्ष कहता है और सिद्धांत ये कहना चाहता है कि धर्म से ब्रह्म मीमांसा नहीं हुआ यह कहना चाहता दार्थ नहीं हुआ है इसलिए ब्रह्म मीमांसा आरंभ करना चाहिए विशिष्ट अधिकारी संभव विशिष्ट अधिकारी इसमें संभव है विशिष्ट अधिकारी मैंने पूर्व मीमांसा के जो अधिकारी है उससे भिन्न अधिकारी यहां संभव है इसलिए इसका आरंभ करना चाहिए अनुबंध सदस्य को बोल रहे है ना विशिष्ट अधिकारी संभव है और विषयादि तत्व चैति चत्वारो चारो अर्था विषयादि भी यहाँ है कि संबंध भी है अधिकारी भी है विषय भी है प्रयोजन भी है ये तीनों इसमें में है ये सिद्ध करेंगे अध्यास भाष्य से और ब्रह्म अधिकरण का जो भाष्य है ये दोनों भाष्य से ये सिद्ध करके दिखाएंगे कि इसका अधिकारी अलग है इसका प्रयोजन अलग है इसका विषय अलग है ये पहले गदार्थ नहीं हुआ ऐसा बताया तो ये क्या क्या होता है अनुबंध चतुष्ट उसको यहाँ सूजित किया तो ये कहा विषयादि विषयादिव ची चारो अर्था विषयादि तत्व है ये चार अर्थ सूजित किया चार क्या क्या अर्थ है प्रमादृत्वादि बंध से अध्यात सत्व और धर्म मीमांसाया ब्रह्म मीमांसाया गदार्था भाव विशिष्टाधिकारी संभव विषयादि सत्तों से वो अलग दिया हुआ है अच्छा अब इसमें जो अनुबंध चतुष्ट सूचित हो गया ये कहना चाहते हैं ठीक है तो अनुबंध चतुष्टय क्या है एक बार सामान्य रूप से समझ लेंगे सब लोग जानते हैं कि संबंध होना चाहिए संबंध संबंध का अर्थ क्या है कि हम तो एकदम नए नहीं है हमारे शास्त्र के अनुसार कोई भी नया नहीं हम कहीं से ऐसा प्रवाह में यहां आके पड़ा हुआ है कहीं यात्रा से निकले यात्रा में करते करते यहाँ आया हुआ है मतलब एकदम नया है ऐसा कोई चीज नहीं सब पुराना कैसे पुराना एक तो हम हमारे पूर्व जन्म है पूर्व जन्म के अनुसार कर्मफल है वो कर्मफल से यहाँ हम प्रकट हुए तो यहाँ जो आ गया है वो कर्मफल को लेके आ गया है पहले का संस्कार बहुत दृढ़ है वासनाएं दृढ़ है हम यहाँ कुछ और करना चाहते हैं हो नहीं पाता वो वासना इधर पलट देती है ऐसा होता है इसका मतलब हम एकदम नए नहीं, नहीं है पहले से कुछ हमारे पास स्टोर किया हुआ है उसका कुछ भंडार रखा हुआ है एक तो एक बात है पूर्व जन्म से भी कुछ आया हो बहु नाम जन्म नाम अंत्य ज्ञानवान महाप्रबदेव भगवान को भी ऐसा कहना पड़ा कि एक जन्म में काम नहीं होता भाई लगातार लगे रहो तब जाके अनेक जन्म में अनेक जन्म संसि तदो यादि परामगरी ये कहा एक तो एक बात होगी दूसरी बात है कि हम अभी ब्रह्म का अध्ययन करने बैठे हैं वेदांत का अध्ययन करने बैठे हैं तो हमारे पीछे इस जन्म का भी कुछ ज्ञान भरा हुआ है पहले कुछ अध्ययन करके आए हैं वो अध्ययन जो किया है वो हमारा भी ज्ञान बन रखा है हमारी हमारा संस्कार बन रखा है हमारी इच्छाएं हो रही है हमारी प्रवृत्ति हो रही है तो ये सब पहले से बैठा हुआ है उसी के अनुसार ही हम किसी चीज को ग्रहण करेंगे एकदम नए हम ग्रहण नहीं करते पहले से बैठा अब वो जो पहले बैठा हुआ है उसके साथ इसका यदि कोई संबंध नहीं है तब क्या होगा ये व्यस्त हो जाएगा इसका ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो पहले के साथ इसका अभी कुछ संबंध होना चाहिए वो संबंध को ढूंढना पड़ेगा कभी कभी स्पष्ट नहीं होता है कई साधु बन जाते हैं बनने के बाद कुछ साधन कार्य सब ढूंढने लगते है। इसका मतलब वो पहले से सब साधन करके साधु बन रहे थे नहीं बन गया किसी संस्कार बन गया और उसके बाद फिर साधन ढूंढना पड़ता अब कुछ संबंध होगा तभी आप ढूंढ पाएंगे नहीं तो अच्छा ही नहीं लगेगा बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा ऐसा होगा अब हमारे पतंजल योग दर्शन में व्यासभाष में एक जगह ऐसा व्यास जी करते हैं देखिए कि कोई आपके सामने आया तो वो अधिकारी है या नहीं है साधन के लिए अधिकारी है नहीं है कैसे पता चलेगा तो वहा उन्होंने लिखा है कि जब साधन के बारे में कहते हैं आप उनको सुनाते हैं। ब्रह्म के बारे में ईश्वर के बारे में समाधि के बारे में एकाग्रता के बारे में और भगवत भक्ति के बारे में कर्मयोग के बारे में सब उनको सुनाएंगे तो वो सुनने पर उनके शरीर में कुछ चेष्टा दिखाई पड़ती है उनके चेहरे में कुछ भाव दिखाई पड़ेगा आंखों में कुछ भाव दिखाई पड़ेगा और आंखों से अस्त्रपाद होने लगता है शरीर पुलकित तो होने लगता है तो ऐसे ऐसे भाव यदि दिखाई पड़ता है तो समझ लेना इसका पूर्व संस्कार है वो सुनने के लिए उत्सुकता दिखाई पड़ती है तो जो, जो सुन, सुनाते हैं वो ठीक से ध्यान से सुनता है इधर उधर मन नहीं जाता शरीर नहीं जाता ऐसा यदि दिखाई पड़ रहा है तो वो अधिकारी है उसको आप सिखाने से कुछ फल होने वाला है नहीं तो नहीं होता हमारे जितने शंकर मठ है न वहां शंकराचार्य जी पहले बहुत सारे नियम रखे हैं वो मठ के पीठाधिपतियों को चुनने के कैसे चुनना चाहिए नियम रखा है उनमें उन्होंने कुछ नियम ऐसे रखे हैं कि उनका पूर्व संस्कार भी पता लगाना चाहिए ज्योतिष के द्वारा अन्य अन्य माध्यम के द्वारा और कई तरह की परीक्षाएं करते हैं तब जाकर के उनको चुना जाता है ये सब लक्षण देखते हैं उनको कुछ कहने से वो कैसा उस पर प्रतिक्रिया दे रहा है कितने जल्दी याद कर रहा है कितने जल्दी ग्रहण कर रहा है कितने अभ्यास कर रहा है कितनी निष्ठा है समय कब कैसे पाबंदी वो मान रहे हैं ये सब देखते हैं ये तब होता है जब आपको पहले का संस्कार कुछ रहेगा तब ये करने में उनको आपको लगेगा नहीं तो नहीं लगता है इसीलिए ये लक्षण सब देकर के जोड़ने को कहते सम्बन्ध विषय से वेदात सह शार रूप फल से प्राप्यदा सह प्राप्यदारूप संबंध कुछ संबंध होना चाहिए ये संबंध ऐसा है पूर्व अधिकारी कैसा है उस अधिकारी के ज्ञान को यहाँ कैसे लगाना चाहिए और वेदांत वाक्यों से उस ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है ये उसका संबंध है इसको बोलते हैं शक्य प्रतिपाद्यता रूप संबंध वेदांत का जो विषय बता रहा है वो हमारे समझ के बाहर है हमारे समझ समझ में नहीं आता तब कोई प्रयोजन है कोई प्रयोजन नहीं तो शक्य प्रतिपाद्य नहीं है वो उसके बारे में नहीं बताया जा सकता तो शक्य प्रतिपाद्यता रूप संबंध ये ग्रंथ और विषय में हो गया और फिर अधिकारी और ग्रंथ का क्या संबंध विषय का क्या संबंध रहेगा फल से अधिकारीण प्राप्यदारूप संबंध फल और अधिकारी का भी एक संबंध होता है वो प्राप्यदारूप संबंध है तो इस प्रकार का संबंध हो गया इस संबंध का सम्यक प्रकार से ज्ञान होना चाहिए इसलिए हम क्या कहते हैं इसके पहले इन इन चीजों का अध्ययन करो इन साधनों को अपनाओ उसके बाद इसका अध्ययन करो तो समझ में आएगा पहले उपनिषदों का अध्ययन होना चाहिए वेद का अध्ययन स्वाध्याय अध्यय अध्यय होना चाहिए ना तो उपनिषदों का अध्ययन होना चाहिए फिर धर्म शास्त्रों का भी कुछ अध्ययन होना चाहिए दर्शन शास्त्रों का अध्ययन होना चाहिए व्याकरण का ज्ञान चाहिए वेद का षटों का सामान्य ज्ञान चाहिए उसके बाद थोड़ा संस्कार खुल जाएगा तब जाके स्पष्ट समझ में आएगा ये हो गया संबंध दूसरा है अधिकारी अधिकारी तो अभी बता दिया यहां विशेष अधिकारी के बारे में जितना अधिकरण में भाषिकार स्वयं कहेंगे साधना चतुष्टय संपन्न अत्र अधिकारी ऐसा कहेंगे तो वो साधना चतुष्टय संपन्न होना चाहिए वो अधिकारी है उसमें भी मुख्य रूप से वैराग्य होना चाहिए परीक्ष लोका कर्मचिता निर्वेदमाया नास्ते देना ऐसे निर्वेद भाव को प्राप्त किया हुआ होना चाहिए और तद विधि प्रणिवादेन परिप्रश्न सेवया उपदेश ज्ञान ज्ञानिन तत्वदर्शिना ये भाव भी होना चाहिए शिष्य भाव होना चाहिए वो भी परिप्रश्न करना तब उपदेश देंगे अभी तो पकड़ के जबरदस्ती बिठा करके पर भी नहीं बैठता है वो क्या कहते हैं हमारे पहले ब्रह्मदेरी आश्रम में ऐसा होता था कि ब्रह्मचारी तो पढ़ने के लिए पूरा जीवन समर्पित करके गुरुकुल में आ गया गुरुकुल में आने पर पूरा उनको सेवा करने के लिए मौका देता पूरा दिन भर काम ही है वो सेवा करना आश्रम में सेवा करना भिक्षा लाना वो करना ये करना संध्या करना सब काम है सब काम करने के बाद में जो शेष समय रहेगा बीच में जो जो समय प्राप्त होता है उस समय यदि गुरु तैयार है गुरु बैठा हुआ है आराम से बैठा हुआ है तो आप उनके पास जा सकते हैं पूछ सकते हैं ऐसे मौके पे है या कोई काम कर रहे हैं दूसरे इसमें व्यस्त है तो नहीं जाएंगे तब ऐसा समय पे जाके परिप्रश्न करते कि पूछते हैं कि मुझे ये जानना है आपके पास आप बताइए ऐसा करके परिप्रश्न करें ये सब होने के बाद श्रेष्ठ समय में तो वहाँ गुरु सेवा ही मुख्य है आश्रम में सेवा करना मुख्य है तो अब उल्टा हो गया अब जो है वो वह फाट में बिठा करने पर भी नहीं होता है और सेवा तो नहीं करना चाहते हैं समय नहीं है बोलता है। ऐसा हो तब तो प्रॉब्लम है ही है ना तो अधिकारी में थोड़ा कमजोरी है वो तो उसका असर करेगा तो भगवान स्वयं कह रहे तब विधि प्रणी पा देगा शरणागत हो जाना चाहिए अब इसमें भी आजकल तो थोड़ा ठीक नहीं होता है क्या हो गया कि पहले जमाने में गुरु के शरणागत मतलब गुरु जो कहेंगे आचार्य जो कहेंगे वो करना है ऐसा जीवन चलाना है अब आजकल जितने भी अधिकारी आते हैं ये बड़े अधिकारी होते हैं तो उम्र में बड़ा होता है पहले पढ़ा लिखा होता है और खूब उनके अंदर अभिमान अहंकार ठोस ठोस भरा हुआ है अब वो ज्ञान भी जैसा हमने पहले कहा पक्का हो रखा है अब उसमें ज्यादा बदलाव नहीं आ सकते तब क्या है वो पूर्ण रूप से शरणागत नहीं होता बोलता है ये सब कह रहा है सही है कि गलत है कि क्या है कैसा है नहीं हो पाता और उनको आप कहो कि आप याद करो ऐसा करो वैसा करो करके कोई आदेश देंगे ना उनको अंदर फिर गुस्सा होने लगेगा क्योंकि उनका अभिमान को टेस्ट लगेगा तो वो हो ही नहीं पाता वो संबंध बन नहीं पाएगा अधिकारी बन नहीं पाएगा यहाँ अधिकारी ऐसा होना चाहिए तो शिष्य भाव से या विद्यार्थी भाव से ये शास्त्र में पूरा समर्पित होना चाहिए जो ये कह रहा है बिल्कुल सही है हमें उसको ग्रहण करना चाहिए ऐसा भाव से रहेगा वो अधिकारी है साधना चदृष्ट है संपन्न में सब कुछ आएगा। उसके बाद विषय है ये तो हम जानते हैं ब्रह्म ही यहाँ प्रतिपाद्य विषय है अयमात्मा ब्रह्म तत्व इत्यादि वाक्य के द्वारा प्रतिपादित ब्रह्म और ब्रह्म का ऐसी न्याय विषय और फल है सदुत् है फल फल क्या होगा ये ब्रह्मज्ञान होने के बाद फल क्या होगा इसको याद रखना चाहिए क्योंकि हम साधन तो करने लगते हैं दो चीज हम भूल जाते हैं किस उद्देश्य से हम साधन प्रारंभ किया ये भूल जाते हैं बाद में शुरू में तो थोड़ा तो याद रहता है वो याद करके आते हैं तो साधन शुरू करते हैं जीवन शुरू करते तो दूसरे दूसरे विषय आ जाते एक करना है वो करना ऐसा करना ऐसा करना हो जाता है कि अल्टीमेटली हम किसके लिए आया वो भूल जाता है इसलिए विषय को याद रखना चाहिए कि हमारे लक्ष्य क्या होना चाहिए तो सुबह उठ करके एक बार जरूर याद कर लाना चाहिए कि हमने ये जीवन इसलिए अपना है ये हमारा लक्ष्य है तो वो विषय हो गया। और क्या फल हमको प्राप्त होगा इसको भी याद रखना पड़ता है। नहीं तो हम क्या सोचते हैं कि ये पढ़ने से यह फल होगा ये बढ़ने से हम ऐसा करेंगे वहां जाकर के क्या वो किताब लिखेंगे या प्रवचन करेंगे या कोई से करेंगे या पैसा कमाएंगे या कुछ करेंगे जो भी करेंगे अलग अलग चीजें आ जाती है अभी मन में तो ये फल नहीं है तो फल का भी याद होना चाहिए विषय का भी याद होना चाहिए तो फल क्या है तरदिशोगत्मवित ब्रह्मविद ब्रह्म भवती यही तो फल है तो ये दो फल को ध्यान में रखना चाहिए हमें शोक से मुक्ति हो रही है कि नहीं हो रही हम जो कुछ कर रहे हैं उसका फल शोक मुक्ति होना चाहिए शास्त्र कह रहा है शोक से मुक्त होने के लिए आत्मज्ञान प्राप्त करना है तो शोक से मुक्त होने के लिए हम जो साधन कर रहे हैं प्राप्त हो रहा है नहीं हो रहा है ये समर्थ हो रहा है कि नहीं हो रहा नहीं हो रहा तो साधन को और बढ़ाना चाहिए दो चीज याद रखना है कि विषय क्या है और फल क्या है इसको मिलाकर के अनुबंध चतुष्क बोलते हैं इसको पहले सूचित किया बोल रहे कौन सा अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्र में सूचित किया ऐसा टीकाकार कह रहे हैं आगे भाष्यकार इसको विस्तार करेंगे टीका विस्तार करेंगे बहुत अभिलंबा है